श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश श्री सुखदेव जी कहते हैं परिखित तुम बड़े भाग्यवान हो भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है यों तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो रसिक संतों की वाणी कान और हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमई और नित्य नूतन अनुभव करते रहें ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अभासुर के मुंह से बचा लिया इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलीन पर ले आए और उनसे कहने लगे मेरे प्यारे मित्रों यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणी है देखो तो सही यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है देखो एक ओर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींच कर गुंजार कर रहे हैं तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं जिसकी प्रतिध्वनि ध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे ग्वालबालों ने एक स्वर से कहा ठीक है ठीक है उन्हें बछड़ों को पानी पिला हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियाँ बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबके आंखें आनंद से खिल रही थी वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हो, कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव अंकुर फल छीके छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपने अपने भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते कोई किसी को हंसा देता कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोट हो जाता इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे उस समय श्री कृष्ण की छठा सबसे निराली थी उन्होंने मुल्ली को तो कमर की भेट में आगे की ओर खोस लिया था सिंगी और बेत बगल में दबा लिए थे बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठ अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालस से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब भी वे भयभीत हो गए तब वे तो भयभीत हो गए उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे प्यारे मित्रों तुम लोग भोजन करना बंद मत करो मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों गुफाओं कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे प्रभु के प्रभाव से अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सूचा की लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमा में लीला देखनी चाहिए ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े नहीं उन्हें कहीं ना मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता है अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा तो ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया भगवान सर्व हैं वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया इसलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के करता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं परीक्षित वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे उनके पास जितने और जैसी छलियाँ शिंगी बांसुरी, पत्ते और छीके थे जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे उनके सील, स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है यह वेदवाणी मानव भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया परीक्षित जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी बाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न भिन घरों में चले गए